शिवपुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं श्री आलस्य तीक्ष्ण व्याधियां प्रमाद स्थान संशय अनुवस्थित चित्तता अश्रद्धा भ्रांति दर्शन दुख दौर मनस्य और विषय लोलुपता ये दस योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं योग दर्शन समाधिपाद के तीसवें सूत्र में नौ प्रकार के चित्त विक्षेपों को योग का अंतराय बताया गया है और इकतीसवें सूत्र में पांच विक्षेप सहभू संज्ञक विघ्न अथवा प्रतिबंधक कहे गए हैं किंतु यहाँ शिवपुराण में दस प्रकार के अंतराय बताए गए हैं इनमें योग दर्शन कथित अलब्ध भूमिकत्व को छोड़ दिया गया है और विक्षेप सहभू में परिगणित दुख और दौर मनुष्य को समृद्ध कर लिया गया है योग सूत्र में स्थान और संशय ये दो पृथक पृथक अंतराय हैं और यहाँ स्थान संशय नाम से एक ही अंतराय माना गया है साथ ही इस पुराण में अश्रद्धा को भी एक अंतराय के रूप में गिना गया है योगियों के शरीर और चित्त में जो अलस्यता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है वात पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है यह है या नहीं है इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता चित्त की अस्थिरता है योग मार्ग में भावरहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं दुख कहते हैं कष्ट को उसके तीन भेद हैं आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए पूर्व कृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदिभौतिक दुख कहा गया है विद्युत ताप अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आधिदैविक दुख कहते हैं इच्छा पर आघात पहुँचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम है दौरमनस्य। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लुलुपता है योग योगपरायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्ध के सूचक हैं प्रतिभा श्रवण वार्ता दर्शन आस्वाद और वेदना ये छह प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं जो योगशक्ति के अपव्य में कारण होती हैं जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो किसी के ओट में हो भूतकाल में रहा हो बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो उसका ठीक ठीक प्रतिभाष ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है सुनने का प्रयत्न न करके भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है अंतकरण के द्वार दिव्य स्पर्शों का तथा तो ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएँ प्रदान करते हैं मुख से इच्छा इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती हैं देवांगनाएँ इस योगी को प्रणाम करके मनोवांचित वस्तुएँ देती हैं योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है कृष्णता स्थूलता बाल्यावस्था वृद्धावस्था युवावस्था नाना जाति का स्वरूप पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन चार तत्वों के शरीर को धारण करना नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना ये पार्थिव ऐश्वर्य के आठ गुण बताए गए हैं